सूक्ष्म दृष्टि है तो हाथी पर बैठकर जाने वाले ज्ञानी हैं हर परिस्थिति में प्रसन्न तुल्य निंदा स्तुति स्तुति और निंदा समान यह हाथी पर बैठकर जाने वाले कौन ज्ञानी और कुछ लोग घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं घोड़े पर बैठकर जाने वाले कौन योगी योगी हां योगित्त वृत्ति निरोध चंचल चित्त को चंचल इंद्रियों को जो संयम की लगाम लगा के अपने बस में करके यात्रा करे वह योगी है देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे इन पर संयम के दिन रात कोड़े लगे जीवन रथ को सुमारग चलाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते इंद्रियों के घोड़े बड़े चंचल बहुत चंचल अजब घोड़े से दो तरह के लोग जुड़े होते हैं एक को बोलते हैं रईस एक को बोलते हैं सईस घोड़ा जिसकी सेवा में हो घोड़ा जिसकी सेवा के लिए हो उसका नाम है रईस और जो घोड़े की सेवा में हो उसका नाम है सईस हम लोग भी देख लें, ये मन रूपी घोड़ा ये हमारी सेवा करता है कि हम इसकी सेवा करते हैं मैं कुछ नहीं कह रहा हूं आप ही समझ लेना कि रईस हो कि सही हम इंद्रियों की सेवा करते हैं जबकि इंद्रियां हैं हमारे सेवा के लिए मन हमारे लिए है पर हमने पूरी जिंदगी मन के लिए दे दी देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे इनपे संयम के दिन रात कोड़े लगें योग का अर्थ ही है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि योग के जो आठ अंग है योग का अर्थ ही है कि इंद्रियों का संयम करें मन का संयम करें यम नियम पहले है तब है आसन पहले यम और नियम है पहले संयम और नियम है तब आसन है हम लोग समझते हैं कि वह आसन कर लिए ऐसे हाथ हाथ पांव कर योग हो गया <laughs> असल में क्या है एक बार एक सम्मेलन में हम लोग गए तो एक बड़े विद्वान आए थे तो उनका बड़ा नाम बहुत पुरानी बात मैं छोटा सा था तो महाराज बड़ा उनका बोले क्यों बोले ये फॉरेन रिटर्न है विदेश घूम कर आए फॉरेन रिटर्न है तो उनकी बड़ी और जब उनका व्याख्यान हुआ तो लोगों को इतना ख़राब लगा बोले अरे हम तो कहाँ से कहाँ बुला लो बोले, बोले ये फॉरन रिटर्न है हम लगाए ये फॉरन रिटर्न नहीं ये फ़ौरन रिटर्न है फौरन ऐसी उठपटांग बात है बोलने हमारी बड़ी, बड़ी कोई विदेश घूमकर आया योग था हमारे यहां योग हमारा योग विदेश घूमने चला गया उधर से योगा होकर आ गया अब योग नहीं होता योगा और योग के नाम पर क्या क्या होता है भगवान इंद्रियों का संयम होना चाहिए मन का संयम होना चाहिए और तन के सुधार के लिए आसन होना चाहिए और रोग निरोधक शक्ति जीवन में जागृत करने के लिए प्राणायाम होना चाहिए उसका तरीका है विधि है और यह तो हमारी अपनी संपदा है हमारे ऋषियों ने पहले ही कहा कि देखो योग का लक्ष्य याद रखना चंचल चित्त को अपने बस में कर लेना इसका नाम योग है इसलिए पहले लक्ष्य क्या है हमारा मन सुधरे हमारे इंद्रियां बस में रहें और तन निरोग मैं कहता हूं जो तन को निरोग रखने के लिए योग करते हैं, वह भी ठीक है लेकिन उतना ही नहीं है योग नहीं तो हमारी भी दशा वैसी होगी जैसे अंधों के हाथ में हाथी आ गया था वो उतने इंद्रियों के न घोड़े भगे और इनको करें क्या एक बड़े विचारक बहुत बड़े विचारक उन्होंने अपना विचार दिया हाँ। इंद्रियां भोगों से जब तृप्त हो जाएंगी तो अपने आप भोग छूट जाएंगे उन्होंने तर्क दिया कि फल जब पक जाता है तो डाली से टूटकर अपने आप गिर जाता है दमन मत करो पर हमारे ऋषियों ने क्या कहा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बुझे कि काम अगनि तुलसी कहूं विषय भोग बहु घीते कोई कहे कि आग में घी डालते रहो क्यों बोले आग में घी डालते रहो आग अपने आप बुझ जाएगी बोले कब बोले जितना घी आग को चाहिए उतना मिल जाएगा तो बुझ जाएगी क्या यह संभव है कभी नहीं बुझेगी बुझे कि काम अग्नि तुलसी कहूं विषय भोग बहु घीते तो क्या करें संयम और संयम कैसे एक कहानी मुझे याद आई एक राजा साहब ने एक बकरी पाल रखी थी बकरी और वो कहते थे इस बकरी को खिला पिला के जो संतुष्ट कर दे उसे एक हजार रुपए इनाम कोई सफल नहीं हुआ दिन भर बकरी चराव और खिला पिला के लाए राजा साहब आपकी बकरी देखो खा पी कर तृप्त हो गई है राजा कहते हैं ऐसे थोड़ी मानेंगे तुम्हारे कहने परीक्षा करेंगे परीक्षा क्या हरे हरे पत्तों की एक डाली रखता ऐसे दिखाता बकरी को तो बकरी की तो आदत है चाहे दिन भर चरे उसको तो जब हरा पत्ता दिखेगा तो वो मारेगी और जैसे हरे हरे पत्तों की डाली दिखेगी तो बकरी उधर ही ऐसे ऐसे राजा कहता देखो भूखी रहे या लोग परेशान थे कोई तृप्त नहीं कर सका गांव भर में चर्चा थी एक महात्मा किसी घर ठहरे थे उन्होंने जब ये कहानी सुनी तो बोले कल मैं जाऊंगा राजा क्या अरे बोले महाराजा आपका है बोले एक प्रयोग हम भी करके देख ले क्या हार गए राजा ने कहा स्वामी जी आप बोले वो तो सब बाद में बात करेंगे आपकी बकरी कहा है? आज हम तृप्त करके लाएंगे राजा बोले आप जाओ नहीं। नहीं। ले जाओ ले गए स्वामी जी महात्मा जी उस बकरी को पता पहले लग गया था कि राजा हरे पत्तों की डाली रखे यही दिखाता है शाम को और बकरी वोहे मारती तो महात्मा जी भी एक ऐसे हरे पत्तों की डाली ले गए और साथ में एक डंडा ले गए बकरी को चराया तो बिल्कुल नहीं कुछ नहीं खिलाया पिलाया ना उसे ऐसे हरे पत्तों की डाली दिखाएं, और बकरी जैसी मुहिमर दो एक डंडा इधर से सो उधर कर ले और इधर दिखा जो मुकर इधर दिन भर अभ्यास कराया दिन भर ऐसी डाली जो इधर दिन भर की ट्रेनिंग ऐसा अभ्यास हुआ महाराज कि बकरी के पेट में तो कुछ नहीं गया पेट तो पिचक गया मुंह फूल गया पिटते पिटते इधर शाम को ले आ राजा साहब आपकी बकरी त्रप्त है राजा ने देखा कि बकरी तो मरते गिरते आ रही है बोली त्रप्त खाली पेट है इसका महात्मा बोली हम नहीं आप तो परीक्षा करो त्रप्त है कि नहीं राजा ने जो डाली दिखाई हरे पत्तों की दिन भर का अभ्यास था महात्मा वही खड़े थे डंडा लिए तो राजा जो हरे पत्तों की डाली दिखाई तो बकरी उधर कर ले उधर करे उसर, उसर। बोले इनाम लाओ राजा बोले हम हार गए आप जीत गए इनाम तो मिलेगा लेकिन इस बकरी को तृप्त किया कैसे महात्मा बोले ये रहा दंडा और ये नहीं हरे पत्ते की डाली कहानी बड़ी अच्छी पर इसमें मर्म बड़ा सुंदर है उन राजा के पास तो एक ही बकरी थी हमारे पास तो ये पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं पंच विषय की हरी हरी घास जब देखती हैं शब्द रूप रस गंध और स्पर्श की तो इंद्रियां उधर ही मुहे मारती हैं तो जब जब ये उधर मुह मारे तब तब संयम का डंडा इन पर लगाना चाहिए भगवान के स्मरण का डंडा इन पर लगाना चाहिए तो अंत में जब राजा रूपी परमात्मा के पास ये बकरियां तृप्त होकर जाएंगी संयम के द्वारा तो मोक्ष वह राजा रूपी परमात्मा हमें पुरस्कार में दे देंगे यही इस जीवन का सत्य है तो घोड़े पर बैठकर जाने वाले योगी पर कई लोग ऐसे बैठते हैं घोड़ा बड़ा शैतान था किसी को बैठने ही नहीं देता था अपनी पीठ पर सवारी ना करने दे एक सज्जन बोले हम करेंगे इसको कंट्रोल में एक इनाम अगर कंट्रोल में कर करें। हम करेंगे बैठे घोड़े की पीठ पर अब बैठने से घोड़ा इतना चंचल एक हाथ आगे खिसक गए एक ही उछाल में दूसरी उछाल में गर्दन पर आ गए तीसरी उछाल में नीचे गिर गए लोगों का गिर गए गिर गए उठकर बोला बोले कहा गिर गए जीत गए लाओना जीत गए धूल तो झड़ा लो अभी अभी गिरे हो बोले हम गिरे बिल्कुल नहीं है बोले गिरे नहीं हो फिर यह धूल कैसे लग गई बोले देखो हम घोड़े के पीठ पर बैठे थे हाँ बैठे थे तो एक उछाल में एक हाथ आगे बढ़ गए दूसरी उछाल में एक हाथ और आगे बढ़ गए बोले तीसरी उछाल में गिर गए बोले गिरे नहीं हम तो आगे ही बढ़ रहे थे घोड़ा ही खत्म हो जाए तो हम क्या करें <laughs> कुछ लोग ऐसे भी संयमी ही होते हैं। गिरते हैं बार बार तो भी सोचते हैं हम आगे बढ़ रहे हैं दुर्गति को प्रगति मानते हैं ये इंद्रियों को बस में करने वाले हमको ने ही खुद छोड़ा हमको ही खुद छोड़ा हमने तो इसमें रहने का किया प्रयत्न न थोड़ा हमको ने ही खुद छोड़ा समझाने पर कभी न माना मनमस्ताना घोड़ा गया है किड़ी भूल लगा जब तिरस्कार का कोड़ा हमको जब ही खुद छोड़ा आहा। ये संयम पूर्वक जीवन जीने वाले योगी यह भी भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहे हैं अच्छा कुछ लोग रथ में बैठकर जा रहे हैं घोड़े पर बैठने वाले रथ में बैठने वाले और रथ में बैठने वाले कौन है यह धर्मात्मा है क्योंकि रामचरितमानस में रथ को धर्म का रूप कहा है तो धर्म के द्वारा भी भगवत प्राप्ति हो सकती है ज्ञान के द्वारा भी भगवत प्राप्ति हो सकती है योग के द्वारा भी भगवत प्राप्ति हो सकती है अजय कुछ माताएं डोली में बैठकर जा रहे और ये डोली में बैठकर जाने वाले कौन है बोली ये भक्ति भक्ति का मार्ग भक्त है डोली में भक्त के जीवन में तो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भाग तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया भाग तुम्हारे हम में तुम में बस भेद यही हम नर हैं तुम नारायण हो हम नर हैं नारायण हो हम हैं है संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया जिस जीवन का सब भाग तुम्हारे डोली <coughs> है शरणागति हम तो बैठ गए डोली वालों से ही कहें आपके कंधों पर हमारा भार है भगवान तक पहुंचा दो ये भक्त हैं डोली पर बैठकर जाने वाले भक्त हैं धर्म का मार्ग भक्ति का मार्ग ज्ञान का मार्ग योग का मार्ग और एक और मार्ग सानुज भरत पया ज्ञान सानुज भरत पया पया दही राम समुझी मन मही मन माँगी भरत भर भया भरत जी पैदल जा रहे हैं किसी साधन से नहीं जा रहे हैं। जब पैदल में आदमी कैसे चलता है दो पांव से एक आगे एक पीछे फिर वो आगे फिर यही तो है तो ये पैदल चलना क्या है पैदल चलना क्या है देखो घाथी पर बैठकर जाने वाला ज्ञानी है घोड़े को लगाम लगाकर बैठकर यात्रा करने वाला मानो योगी है रथ में बैठकर जाने वाला धर्मात्मा है डोली पर बैठकर जाने वाले भक्त हैं और ये पैदल चलने वाले ये दो पांव से ये दो पांव से चलने वाले कौन हैं? रे मन तू दो अक्षर पढ़ ले दो अक्षर के राम नाम से जीवन अपना गढ़ ले मन राम राम राम राम, राम बस मन राम राम जप लो घड़ी घड़ी मन राम राम लो मन राम राम राम राम रट लो घड़ी घड़ी मन राम राम राम राम रट लो घड़ी हे भवरो मिटाने वाली है हे मिटाने वाली राम नाम एक सफल जड़ी मन राम राम राम राम, राम, राम जा रहे हैं श्री भरत जी सत्युगुंजी भरत जी आगे हैं सत्युगुजी पीछे मानो राह आगे है मां पीछे और दो पांव से चल रहे हैं, एक पांव आगे दूसरा पीछे ये दो अक्षर के राम नाम का आश्रय लेने वाले भक्त हैं यह भी भगवान तक पहुंचते हैं ज्ञानी पहुंचते हैं योगी पहुंचते हैं भक्त पहुंचते हैं धर्मात्मा पहुंचते हैं और केवल भगवान का नाम जपने वाले भी पहुंचते हैं राम राम रटने वाले भी पहुंचते हैं सतयुग में दृढ़ योग ध्यान से विमुक्ति नर पाता यज्ञ और तप के द्वारा नर त्रेता में तर जाता पूजा से मिलते प्रभु भैरव द्वापर परम निराला और कली ने कहा तार दू पल में जपे नाम की माला राम राम राम मुझे तो लगता है राम नाम की ऐसी महिमा बड़े आदमियों के नाम से ही काम चल जाता जैसे किसी से कहो कि आप फोन कर दो चिट्ठी लिख दो तो हमारा काम बन जाएगा आप लिख दो ना दो अक्षर क्या बिगड़ता है मैं कह रहा हूं मैंने क्या कहा आप जाओ लिखने पढ़ने कोई जरूरत नहीं बोले फिर वहां काम आप तो उनसे मिलकर हमारा नाम ले देना उन्होंने भेजा नाम ले देना तो बड़े आदमी के नाम से अच्छा उन्होंने भेजा कोई बात बड़े आदमी के नाम से ही काम चल जाता है तो भगवान से बड़ा आदमी और कौन होगा भगवान भी जब दुनिया में भेजते हैं आदमी कहता है, क्या करें हम कुछ लिख पढ़ दो बोले कुछ लिखने पढ़ने की जरूरत है तुम तो हमारा नाम ले देना तुम्हारा काम चल जाएगा और सचमुच इसीलिए मुझे लगता है कि नाम की भक्ति तो नाम की भक्ति है और एक और सुविधा है सबके लिए नियम है राम नाम के लिए कोई नियम नहीं अपवित्र दशा में मंत्र आदि का स्मरण नहीं करते हैं। पर राम नाम तो ऐसा है लोक दृष्टि से शव को मसान ले जाते हैं सबसे ज्यादा अपवित्र दशा उस समय भी राम नाम सत्य <laughs> बोलो किसी की शव यात्रा में स्नान करके जाते हो कि लौटकर स्नान करते हो तो और मंत्र स्नान करने के बाद जप सकते हैं पर राम नाम तो ऐसा है कि पहले ही जपो बाद में नहा लेना कोई हर्ज नहीं राम नाम है ये सब को पवित्र करने वाला राम नाम बड़ी महिमा है राम नाम की बड़ी महिमा है अरे और कितनी महिमा कहें राम न सक नाम गुण गई राम जी से अधिक राम नाम की महिमा है संत की कृपा से राम नाम का कोई आश्रय ले ले कल्याण हो जाता है एक बार एक महात्मा से कुछ परिवार वालों ने शिकायत की हमारा बेटा बड़ा दुष्ट है कोई सत्कर्म नहीं करता कोई अच्छा काम नहीं करता महाराज इसी का कल्याण कैसे हो महात्मा बोले हमारे पास तो ऐसे ही आते भेज दो बोले वो आवे तब तो महात्मा बोले तो हम आ जाएंगे पहुंच गए घर अरे महाराज सबने प्रणाम किया उससे कहा प्रणाम बोला हम मानते ही नहीं क्यों प्रणाम करें महात्मा बोले तुम मत मानो हम तो तुम्हें मानते हैं मत करो प्रणाम हमारे पास आ जा सकते हो बोले आ तो सकता हूं ना पूजा करूंगा ना पाठ भगवान की बात मत करना महात्मा बोले करेंगे ही नहीं हमें तुमसे मतलब है उसको लगा कि ऐसे महात्मा तो आज तक नहीं मिली ये बड़े अच्छे जाने लगे महात्मा का तरीका होता युक्ति है उन्होंने भगवान और पूजा पाठ भजन आज की बातें ही करना बंद कर दी करेंगे कुछ बात बड़ा मित्र हो गया वो उसको अच्छा लगने महात्मा ने एक महीने रखा अपने साथ और कभी न सत्संग न वेद न पुराण न रामायण परिवार वाले कहें कैसे सुधारोगे इसे महाराज महात्मा बोले अब तुम छोड़ दो ना अब तुमको क्या करना साथ साथ घूमता मित्रता बोले महाराज जो कहोगे सो मानेंगे अब तो हम लेकिन मत भाई और कोई बात मत करना सत्संग भजन कीर्तन की इसमें एक सज्जन तो कह रहे थे सत्संग शुरू हुआ और हमारा दिमाग खराब हुआ <laughs> <laughs> <laughs> हम मानेगा नहीं करेंगे तो चिंता मत कर तो बोले फिर छोटी मोटी बात होगी तो मान लेंगे कोई बात नहीं एक बार महात्मा उसे ले गए जंगल में साथ घुमाने बोले तू एक बार मैंने आज तक कुछ नहीं कहा आगे भी कुछ नहीं केवल एक बार मेरे कहने से तू राम कहते बस और कुछ नहीं मैं न सत्संग कह रहा हूं न ध्यान न ज्ञान न कथा न कीर्तन कुछ नहीं कह रहा हूं भगवान की भी बात नहीं कह रहा हूं पर मेरे कहने से एक बार राम कहते उसने सोचा क्या बिगड़ता है इसमें एक ही बार बन बस एक बार बोला राम महात्मा बोले बस हो गया काम अब कुछ नहीं करना बस तो बोला और कुछ कहना महात्मा बोले बेटा तू इतना बढ़िया है एक बात मेरे कहने से मान ली एक और मान ले बस क्या बोले अब करूंगा कुछ नहीं बोले करने की कुछ नहीं याद रखने की बात कह रहा हूं क्या तूने एक बार राम कहा है ना अब इसके बदले में अगर तुझे कोई कुछ मांगने के लिए कहे उस नाम के बदले में तुम क्या चाहते हो तो वह मांगना मत यह कह देना कि इसके बदले में जो मिलता हो सो मिल जाए मेरी कोई मांग नहीं है उसने सोचा कि इसमें क्या बोले हां महाराज याद रखेंगे कथा भी बड़ी अद्भुत है बीत गया समय महात्मा जी का भी शरीर नहीं रहा उसका भी बुढ़ापा आया उसकी भी मृत्यु हुई और आप देखो वह जीव गया चित्रगुप्त के यहां हिसाब समझाया गया धर्मराज के दरबार में कहा कि इसको तो नरक में डालना पड़ेगा घोर पापी जिंदगी भर इसने कोई अच्छा काम नहीं किया यमराज बोले जरा गौर से देखो शायद अरे पता लगा एक महात्मा के कहने से केवल इसने एक बार राम कहा है बस और कुछ नहीं तो यमराज बोले देखो अपने यहां राम नाम कहने का क्या फल है बोले अपने यहां लिखा ही नहीं तो बोले इससे ही पूछो बोले देखो नरक तो तुम्हें भोग नहीं है एक बार तुमने राम कहा था उसके बदले में बोलो क्या चाहते हो अब उसे महात्मा की बात याद आई वो संस्कार सो बोला हमें कुछ नहीं चाहिए जो इसके बदले में मिलता हो सो दे दो अब उसके बदले में दे क्या ये तो यमराज को भी पता नहीं यमराज बोले यह तो बड़ा मुश्किल मामला है वो बोला मैं कुछ मांग ही नहीं रहा हूं मुश्किल क्या इसके बदले में जो मिलता दे दो चलो ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज आप ब्रह्मा जी बोले हम तो वेद वाचन करते राम नाम तो शंकर जी जपते हैं उनके पास नहीं चलो शंकर जी के पास गए आप दिन भर राम राम राम करते हैं एक बार राम कहने का क्या फल है शंकर जी बोले हम तो अपनी मस्ती में राम नाम लेते फल का हमें भी पता नहीं तो बोले एक काम करो क्या बोले जिनका नाम है उन्हीं के पास ले चलो राम जी के पास ले गए कि इसने एक बार महात्मा के कहने से राम कहा है और कुछ नहीं किया तो इस एक बार नाम लेने के बदले में से क्या दिया जाए ये कुछ मांगता नहीं राम जी सिर झुकाकर बोले कि नाम तो हमारा ही है लेकिन हमें भी पता नहीं कि एक बार नाम लेने का किया <laughs> राम जी बोले बस एक काम करो क्या बोले फल तो हमें भी पता नहीं एक बार हमारा नाम लेने का क्या फल है लेकिन हमारा निर्णय एक ही है क्या बोले अब ये हमारे पास आ गया तो हमारे पास रहने तो तुम सब जाओ ये अब हमेशा यहीं रहेगा हमारे पास रहेगा उस आदमी के आंखों में आंसू आ गए कि धन्य है संत की महिमा कैसे कल्याण किया और इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कहो कहा लगी नाम बड़ाई राम न सही नाम गुनगाई। और गुनगामिरत इक बारा उत रही नर भव सिंधु अपारा ऐसा तो ये जो पैदल चलने वाले हैं ये राम नाम यह भी भगवान से मिलते हैं। अच्छा एक और अद्भुत बात है जो हाथी पर बैठकर गए घोड़े पर बैठ कर गए रथ में बैठ कर गए डोली में बैठ कर गए, कर गए ये, ये कोई भगवान तक पहले नहीं पहुंचे भारत जी पहले पहुंचे भरत शत्रुन पैदल चलने वाले पहले पहुंच गए इसका अर्थ है कि साधना वालों को भगवान बाद में मिलते हैं साधनहीन को पहले मिल जाते हैं। आप बोले ये तो अटपटी बात आजकल के जमाने में कौन इसको मानेगा हमने कहा मानेगा एक उदाहरण है बोले कैसे हम अगर रेलगाड़ी से जो यात्रा करते हैं वो जानते हैं हम लोग तो अक्सर करते हैं, देखते हैं। एसी फर्स्ट क्लास चलो एसी टू टियर, एसी सी थ्री टीयर और फिर थ्री टियर, और उसके बाद आता जनरल कोच जनरल कोच क्या जबरन कोच ऐसे भरते हैं एक आदमी बोला आपने कोई किसी ऐसे को देखा जिसे अपनी देह सुधी न रहती हो जनरल कोच देख लो उन्हें अपने शरीर की कोई अपने की नहीं और दूसरे की शरीर सुधीर नहीं है एक आदमी को मैंने देखा वो ऐसे खड़ा अंदर जा रहा दूसरा उसके कंधे पर पांव रखकर अंदर जा रहा बड़ा देखो अब जिसके पास बहुत रुपया हो तो एसी फर्स्ट क्लास में जाए कम हो तो एसी टू टीयर में और कम हो तो एसी थ्री टीयर में और कम हो तो केवल थ्री टीयर में और जिस बेचारे कुछ नहीं वो जनरल कोच में अच्छा और कोई इतना हो कि न धन का बल है न तन का बल अब वो क्या करें वो बैठ खड़ा रहता प्लेटफॉर्म पर हमने अक्सर देखा कब बैठो भैया कहाँ हमें जगह मिलेगी भीड़ आप सब बैठ जाओ बैठो आप बैठो सब बैठ गए और जब सब डिब्बे के अंदर घुस गए तो वो अकेला जो बचा गाड़ी चलने को हुई तो वहीं दरवाजे पर खिड़की अंदर घुसा और गेट पर ही बैठ गया भीतर ज्यादा जगह नहीं थी पाव अंदर कर लिए और रेल के डिब्बे के दरवाजे पर लगी हुई लोहे की दो छड़ें जिनको पकड़कर चढ़ा था वो उन्हीं को पकड़कर बैठे रहा तो बोलो सबसे ज्यादा साधनहीन यही है कि नहीं लेकिन उसने दो क्षण मजबूती से पकड़ ली द्वार पर बैठा है अब एक बात बताओ इसमें सबसे ज्यादा महिमावान कौन है जो इसी फर्स्ट क्लास में बैठा है और सबसे ज्यादा कमजोर कौन है जो इस जनरल कोच के द्वार में छड़े पकड़े बैठा है लेकिन एक बात आप याद रखें भले ही वो कितने ही महिमावान हो और भले ही ये कितना ही कमजोर क्यों ना हो लेकिन रेलगाड़ी जब अपने गंतव्य पर जाकर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर रुकेगी स्टेशन पर रुकेगी तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर कौन उतरेगा सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर वही जो सबसे ज्यादा साधनहीन है और उसके पास और कुछ नहीं था वही तो रेलगाड़ी के द्वार पर लोहे की दो छड़ें पकड़कर बैठ गया था और उसे प्लेटफॉर्म पहले मिल गया मुझे भी कभी कभी लगता है कि ज्ञानियों की अपनी महिमा है योगियों की अपनी महिमा है भक्तों की अपनी महिमा है धर्मात्माओं की अपनी महिमा है लेकिन अगर कोई भगवान के द्वार पर राम नाम की ये दो लोहे की छड़े मजबूती से पकड़कर बैठ जाता है उसे अपने जीवन का लक्ष्य पहले प्राप्त होता है साधना वालों को बाद में और भरत जी इन सबको साथ लेकर जा रहे जो ज्ञानियों को भी भक्तों को भी योगियों को भी धर्मात्माओं को भी और नाम को भी अपने साथ एक साथ लेकर चले वह साधु ही सब तरह से साधु है इसलिए एक एक तरह के साधु कौन जो केवल ज्ञानियों को ले जाए एक तरह के साधु केवल योगियों को ले जाते तो एक तरह के साधु केवल धर्मात्माओं को ले जाएं तो एक तरह के साधु केवल भक्तों को ले जाएं तो एक तरह के साधु केवल नाम जातकों को ले जाएं तो एक तरह के साधु लेकिन जो सबको अपने साथ लेकर चलें वो सब तरह से साधु इसीलिए भरत जी के लिए कहा गया तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग अराधु श्री राम जय राम जय जय जे जे श्री सीता राम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की श्री